पदार्थ का किसी भी अवस्था में भाग नहीं होता है जिस पदार्थ का या जिस पदार्थ का किसी भी अवस्था में बाध्य नहीं होता है वह बारमार्खिक सप्ताह वाला होता है का होता है वाले को कहते हैं परमार्श ना परमार्शिक सत्ता वाले को परमार्श सच कहते हैं सत्ता वाले को सच हैं हो गया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 तो की वाले तो क्या कहेंगे सर बात कर तो होता है निषेध अभाव तो ब्रह्म का कभी निषेध होता, होता है तीनों कालों में ब्रह्म रहता है हाँ और लिखिए क्या लिखा अभी हेडिंग क्या आपका बार अगली लिखिए दूसरी हेडिंग लिखिए व्यवहारिक क्या लिखा व्यवहारिक जिस पदार्थ से, से व्यवहार हो तो होता है जिस पदार्थ से क्या लिखा जिस पदार्थ व्यवहार होता है हाँ किंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर हमने पूरी पदार्थ है जो पदार्थ बाधित हो जाता है बाधित, होता है बाधित हो जाता है उसकी व्यवहारिक सत्ता होती है उसकी व्यवहारिक सत्ता होती है लिखो देखिए व्यवहारिक सत्ता वाले पदार्थ को कहते हैं, व्यवहारिकवहारिक सत्ता वाले पदार्थ को व्यवहारिक घटादी पदार्थों से व्यवहार हो होता है क्या लिखा घटादी पदार्थों से व्यवहार होता ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ये बाधित हो जाते हैं ब्रह्म का, है। का साक्षात्कार होने पर ये ये, ये बाधित हो जाते हैं ये घटाधि बाधित हो जाते हैं साथ अर्थात घटाधी का बाध हो जाता है साक्षात्कार होने पर यह घटादी बाधित हो जाते हैं मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ब्रह्म ही प्रतीत होगा ठीक है जैसे अभी घटपट अलग अलग सब प्रतीत हो रहे हैं तो अलग अलग कुछ प्रतीत नहीं होगा सब में एक ब्रह्म ही प्रतीक होगा ऐसा है और लिखिए फिर क्या की बात लेकिन जिन पदार्थों का जो पदार्थ प्रतीत तो होते हैं क्या जो पदार्थ तो प्रतीत होते पदार्थी जो पदार्थ प्रतीत होते हैं, हैं किन्तु व्यवहार काल, काल में बाधित हो जाते हैं जो पदार्थित होते व्यवहार काल में बाधित होते हैं किन्तु व्यवहार काल में बाधित हो जाते व्यवहार काल में बाधित हो जाते हैं फिर बोलना जो पदार्थ प्रतीक तो होते हैं किंतु काल में किन्तु हो जाते हैं एक बात फिर जोड़ेंगे जो पदार्थ प्रती तो होते हैं किंतु लिखा ना मैं जोड़ लेना किन्तु जिनसे ऐसे ही रहने दो जो पदार्थ प्रतीक्ष तो होते हैं किंतु व्यवहार काल में बाधि हो जाते हैं वे प्रातिभाषिक सत्ता वाले होते हैं प्रतिभाषिक सत्ता वाले होते हैं सत्ता वाले को कहा क्या है प्रातिभाषिक सत्ता वाले पदार्थों को प्रातिभाषिक सत्य कहा जाता है जैसे रज्जू सर्फ कहू रज्जू सर्फ सोचने के पदार्थ मरू मरीची आदि देखा अपने रज्जू सर्फ मतलब रज्जू में प्रथित होने वाला सर्फ रज्जू सर्फ का सर्फ है नहीं होता है से होता हो गया अब नजीता मिल आइए मरुमरी का तो कहते हैं हमको लगता है जो तो सड़क पर भी ऐसा यदि वाहन में आप आगे बैठेंगे तो सड़क पर भी गर्मी के दिनों में पानी सा दिखाई देता है हाँ गर्मी के दिनों में सड़क पर भी ऐसा लगता है पानी में ऐसा लगता है और मरुभूमि में और ज़्यादा लगता होगा तो मरु भूमि सफ़ेद होती है बहुत ज़्यादा वैसा धमाका मोटा मरुभूमि देखना है तो राजस्थान जा राजस्थान में बहुत छोटा ऐसा मरुस्थान है मधुमुन में तो ऐसा ठंड भी नहीं होते भी ठंड भी नहीं होता वर्षा होने पर भी कुछ नहीं होगा उसमें घास भी नहीं होगी ऐसी होती है येराचार्य के अनुसार शंकर वेदांत के अनुसार है तीन प्रकार की सत्ताएं है, होती हैं और जो परमार्थिक ब्रह्म है वो तो कैसा है निर्विशेष है उनके अनुसार कैसा है निर्विशेष है कैसा निर्विशे निर्विशे अब देखो अपना गीता में आ जाइए अब कल से छायम बैठना पड़ेगा यहीं पर मेरा आसन कल से तो छायम लगाना अच्छा बैठेंगे बाहर ही कमरे के तो ठंडी लगेगी यहाँ ठंडी नहीं लगेगी बाहर कहाँ है पाठ तो नहीं। नहीं। स्लोक चलना है छब्बीस का स्लोक चलना है औतरणिका तो हो चुकी है अच्छा तो लोक संग्रह को छोड़कर जिस आत्मज्ञानी का दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है उस ज्यान, आत्मज्ञानी के लिए यह उपदेश किया जाता है क्या उपदेश किया जाता है में? ना बुद्धि देखे मैं नुजन संज्ञा जो सही कर्मानी समाचार बुद्धिभेदम जनएद अज्ञा कर्मसंगीना जोशये के विद्वान् युक्ताह समाचरण देखेंगे कर्मसंगीनाम कर्मसंगीना बुद्धिभेदम न जनएत लग जाएगा कर्मसंगीनाम बुद्धिभेदम न जनिएद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 और तो कर्म भी छोड़ देंगे तो और भी उनको समझते आ जाएगी ऐसा तो ज्ञानी को चाहिए कि उनकी बुद्धि को विचलित न करे लग गया कर्म संगीनाम अज्ञान न जनेित कर्म संगीनाम नाम अज्ञानाम कर्मो में आसक्ति रखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि को विचलित न करे कौन विचलित न करे लोग हाँ ज्ञानी है ज्यानी लो। ज्यानी लो। ज्यानी ना आप तो क्या करे ज्ञानी तो बताते हैं विद्वान युक्त समाचार सर्वकर्माणी जोशेत विद्वान युक्त जो है समाचार सर्वकर्माणी जो सहित विद्वान का अर्थ है ना अच्छा है न्ञानी युक्त हो करके या ज्ञानी समाहित चित्त हो करके ज्ञानी समाहित चित्त या युक्ता विद्वान ऐसा कर लेना कि समाहित चित्त विद्वान क्या समाह हाँ एकाग्र चित्त विद्वान समाहित चित्त विद्वान समाचार स्वयं कर्मो का आचरण करते हुए स्वयं कर्मो का आचरण करते हुए सर्व कर्माण जो सहित सभी कर्म करवाए किससे अज्ञानी से युक्ता विद्वान समाहित चित्त विद्वान समाचरण स्वयं कर्मों का आचरण करते हुए दूसरों से भी कर्म करवाए दूसरों से सभी कर्म करवाए दूसरों से सभी, सभी कर्म करवाए मतलब उनको कर्म करने की प्रेरणा दे दूसरों के लिए विहित जो सब कर्म है उन सब कर्म करने की प्रेरणा दे बुद्ध भेद पुरुष है है बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि भेदा भेदा अब अब देखो तो उनकी अब देख, उनकी को करें उनकी बुद्धि कैसी है देखिए मेरे द्वारा यह कर्तव्य है, है मेरे द्वारा यह कर्म कर्तव्य है मेरे द्वारा यह कर्म कर्तव्य करते करते योग्य आया क्या अस् कर्मणा फलम मया भोक्तव्यम क्या अश कर्मणा फल मैया भोक्तव्य और इस कर्म का फल मुझे भोगना है ना मेरा यह कर्तव्य है और इस कर्म का फल मुझे भोगना है इस प्रकार अज्ञानियों की निश्चित रूप बुद्धि का इस प्रकार अज्ञानियों की निश्चित रूप बुद्धि का या यह का बुद्धि का इस प्रकार अज्ञानियों की निश्चयात्मिका बुद्धि का भेदनम कर उसको विचलित न करे है न बुद्धि वेदा बुद्धि भेदा यहाँ लिखा है ठीक है तो यहाँ पर भेद का क्या अर्थ है चालन भेद का क्या अर्थ है विचलित तो करना उनकी बुद्धि के चलाने को क्या कहते हैं बुद्धि भेद उनकी बुद्धि को विश्लेषित करने को कहते हैं चालन कर विश्लेषित करना बुद्ध भेदा भेदा करेदन भेदा का क्या अर्थ है चालन चालन का क्या है विचलित करना तो ऐसी ऐसी अज्ञानियों की निश्चयात्मिका बुद्धि को विचलित करने को बुद्धि भेद कहते हैं ऐसी का बुद्धि के विश्लेष करने का नाम क्या है बुद्धि भेदे तब ना जनरेट उसको ना करे उसको ना करे न ना ना जनरेट करते न उत्पाद अच्छा है ना न करे मतलब ऐसा है ना जब वो क्या है कि मिस काम करने के अधिकारी होने लगे ना धीरे धीरे तब उनको क्या है की सकाम करने से धीरे धीरे हटाए ठीक है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 लगा देखेंगे उनकी बुद्धि का भेद उत्पन्न न करे या उनकी बुद्धि को विचलित न करे आगे देखेंगे अविवेक नाम, नाम और कर्म संगी नाम करते है नाम है संगण आसक्ता नाम कर्म कर्मण संगी की कर्म संगी ऐसा समास होगा तेम कर्म संगी नाम कर्मसंगी नाम का कर क्या अर्थ हो गया कर्मणि आसक्ता नाम ये कर्म संग नाम करते कर्मों में आसक्ति रखने वाले अवसता नाम का क्या से आसक्ति रखने वाले तू तू मतलब तू तो क्या करे जोसे करते कार्य जोसे क्या से कारहित करवाए सर कौमारी विद्वान विद्वान अच्छा विद्वान सभी कर्मो को कराए है अब देखेंगे देखेंगे विद्वान स्वयं ही विद्वान स्वयं एवं स्वयं ही अभियुषा तद कर्म अज्ञानियों के उन कर्मों का आचरण करता हुआ के उस कर्म का आचरण करता हुआ युक्ता, युक्ता को विद्वान के पहले जोड़ लेना युक्त विद्वान या समाह चित्त विद्वान क्या कहेंगे युक्त अभिपक्ता को युक्ताकर्ष अभयुक्ता है उसको विद्वान के पहले जोड़ेंगे हम्माह चित्त विद्वान स्वयं ही कर्मों के अभिदुषाण समाचर विद्वान करते हुए उनसे सभी कर्मों को करवाए देखेंगे अविद्वान अज्ञा अविद्वान का अर्थ अज्ञ अज्ञानी कर्मो में कैसे आ सकता है अज्ञानी कर्मों में कर प्रथम सज्जते कैसे आसक्त होता है इस पर कहते हैं प्रकृति सर्वसा कर्माणी सर्वसा कर्म सभी प्रकार से कर्म सभी प्रकार से प्रकृति है, है गुण ही प्रकृति के गुणों से द्वारा किए जाते हैं या ऐसे लगा लेना प्रकृति है गुण ही प्रकृति के गुणों से प्रकार प्रकार तो अच्छा। सब प्रकार से कर्म किए जाते हैं प्रकृति के गुणों से सब प्रकार से कर्म किए जाते हैं सब प्रकार से कर्म किसके द्वारा किए जाते हैं प्रकृति के गुणों से प्रकृति के गुण क्या है सत्य तो रजस और सब तो रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं और प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सभी कर्म किए जाते हैं है ना प्रकृति के गुणों के द्वारा ये सभी प्रकार से कर्म किए जाते हैं कर्म को करने वाला कौन है प्रकृति के कौन है प्रकृति ऐसी कौन प्रकृति के कोई कर्मों को करने वाले है किन्तु अहंकार विमू आत्मा अहंकार से मोहित हुए चित्त वाला मनुष्य अहंकार से, से मोहित हुए अंताकरण वाला मनुष्य अहम करता इति मान्य करता अहम इति मान्यते हैं अहम करता इसी मान्यते मैं करता हूँ ऐसा मानता है कौन मानता है अहंकार से मोहित मोहित हुए चित्त वाला व्यक्ति अहंकार से मोहित हुए अंताकरण वाला व्यक्ति अहंकार क्या है देहात्म बुद्धि देख को आत्मा समझना दे को आत्मा समझना ये अहंकार है तो जिसको देखो आत्मा से जो व्यक्ति समझ रहा है उसका अंतरकरण कैसा हो जाएगा मोहित हो जाएगा भू हो जाएगा देखो आत्मा समझेंगे तो बहुत ममता हो जाएगी दे तो अहंकार से मोहित अंताकरण वाला व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है करता कौन है वास्तव में प्रकृति प्रकृति के गुण करते हैं पर वो मान लेता है अपने को कर्ता मान लेता है और कर्मों को करता अपने को मानता है इसलिए कर्मों में आसक्त हो, हो, हो जाता है और कर्म के फलों में आसक्त हो जाता है कर्मों में आसक्त हो जाता है और कर्म के फलों में आसक्त हो जाता है कर्ता अपने को मानता है इसलिए पाठ देखेंगे यहाँ प्रकृति है प्रकृत को यहाँ प्रकृति को समझाते हैं प्रकृति का प्रधान प्रकृति का क्या है प्रधान और प्रधान क्या है सत्य रजस तम शाम गुणा नाम सामयावस्था सत्य रजस औरतम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रथान है सत्य रजस और इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का क्या नाम है प्रकृति स्वीलिंग है इसलिए तस्वी में क्या बनेगा में प्रकृति से क्या बनेगा प्रकृति स्वीलिंग से तस्या और ष्ठी में क्या बनेगा प्रकृति ठीक है प्रकृति को समझाया प्रकृति के गुण हैं गुण को देखना गुणई कर्या विकार ही कार्य करण रूप ही कर ही विकार विकार विकार का और गुण करण रूप कुछ विकार कार्य रूप है और कुछ विकार करण रूप है प्रकृति से क्या हुआ पहले महत्व महत्व को क्या कहते हैं बुद्धि प्रकृति से महत्व हुआ महत्व से क्या हुआ अहंकार हुआ अहंकार से एकादश से एकादश और पंच अहंकार से पंचाएं हुई और पंच तन्मात्राओं से क्या हुए पंचभूत हुए क्या हुए और क्या है रूप तन मात्रा रस तन मात्रा और कंध तन मात्रा पंच तन्मात्राएँ और क्या हुए पंचभूत हुए प्रक्रिया है न तो प्रकृति से कितनी वस्तु में उत्पन्न हुई प्रकृति तो, ले को लेकर चौबीस है या प्रकृति को छोड़ कर चौबीस है तो प्रकृति से कितनी उत्पन्न हुई प्रकृति से कितनी तो, उत्पन्न हुई है तेईस उत्पन्न हुई, कितनी उत्पन्न हुई इसमें एकादश इंद्रियों को निकाले हुए तेईस में तो कितनी बचेंगी हम्म, बारह बारह कौन कौन हुए महत्व अहंकाराए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 पर वेदांत में जो है क्या है कि वो अलग से बुद्धि और अहंकार अलग से करण माने नहीं गए है।, है ना इसलिए ऐसा कह रहा हूँ शांति मेरे त्रूरस्करण तो है पर यहाँ त्रूरस्करण मन इंद्री वाचस्पति के अनुसार है और विवरण कार के अनुसार नहीं है चलो तो एकादश ले लेना करण है और वो बारह क्या हो गया कार्य तो गुण कर थे यहाँ पर विकार ही गुण कार्य विकार और विकार कैसे कुछ कार्य रूप कुछ कर आ, तो वही क्या है दे इंद्री तो वही कार्यकरण का संघात ही क्या है ये कार्यकरण का संघात करते क्या समुदाय तो कार्यकरण का समुदाय क्या है ये कार्यकरण का मिला हुआ रूप ही ये देखो अच्छा। यहाँ पर तो ये देखेंगे सतुर गुणों की के साम्य अवस्था सत्या तक्याह करते कार्य करण रूप विकारों के द्वारा प्रकृति के कार्य करण रूप विकारों के द्वारा सब प्रकार से कर्म किए जाते हैं कर्माणी किए जाने वाले कौन कर्म कर्म कौन कौन कर्म लौकिकानी क्या शास्त्री यानी लौकिक कर्म खाना पीना चलना फिरना है राम नाम करना और शास्त्रीय कर्म ये जो शुभ कर्म है यज्ञ दान तब होम सेवा पुरस्कार ये सब कैसे कर्म है शास्त्रीय कर्म लौकिक और शास्त्रीय कर्म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 और कार्यकरण का संघात क्या यह देह है आत्म आत्म अर्थ है है बुद्धि का क्या देह है और देह में आत्म बुद्धि करने वाला देह में आत्म बुद्धि आत्मबुद्धि देह मोटा हो गया तो मैं अपने को मोटा मानने वाला दे देह पतला हो गया तो अपने को पतला मानने वाला है ना और ऐसा मानने से क्या है सुखी भी होता है है आपके की हानि हो गई तो अपनी हानि मानने वाला अन्दा हुआ है वो शरीर बोलेगा मैं हो गया ये सब देहात्म बुद्धि का उदाहरण है तो क्या है कि कार्य करण का कर संघात क्या है दे, दे में आत्मबुद्धि करना देह में आत्मबुद्धि देह में आत्मबुद्धि ऐसा एक मिनट करने वाला अहंकार भी मूढ़ आत्मा का क्या होता है देह में आत्मबुद्धि करने वाला देह में आत्मबुद्धि दे लेकिन यहाँ अहंकार क्या है वो देखो दे का संघात क्या है दे, तो दे में आत्मबुद्धि को अहंकार कहते, है। आत्म कहते, है। आत्म कहते हैं क्या ये हमें को अहंकार कार्यकरण के संघात में आत्मबुद्धि को अहंकार कहते हैं कार्यकरण का संघात क्या है धे तो कार्यकरण के संघात में आत्मबुद्धि करने वाला अथवा दे में आत्मबुद्धि थोड़ा बोलने में गड़बड़ होता है कार्यकरण के संघात में आत्मबुद्धि को अहंकार कहते हैं तो संधात संधात तो क्या कार्यकरण के संघात में आत्मबुद्धि किसने संघात में कार्य करण के संघात को क्या कहते हैं मतलब देव आत्मबुद्धि को अहंकार कहते हैं क्या अर्थ हो गया देव में आत्मबुद्धि को अहंकार कहते हैं अर्थात देव को आत्मा समझने को अहंकार कहते हैं देव को आत्मा समझना ही क्या है ये अहंकार है यहाँ मतलब दे में हाँ ठीक है कार्यकरण के संघात में आत्मबुद्धि या दे में आत्म बुद्धि अहंकार कही जाती है दे में आत्म बुद्धि को अहंकार कहा जाता है ये अहंकार कर साल इस तरह लगाना होती है और तेन से क्या लेना है अहंकारण अब अहंकार भी मूढ़ात्मा को समझाते हैं तेन विविधम मूढ़ आत्मा यश सह या तेन विविधम मूढ़ आत्मा यश सह अयम अयम से लेना है अहंकार विमूढ़ से क्या लेना है अहंकारण क्या लेना है अहंकारण विविधमूढ़ आत्मा सह यश सयम से लेना है अहंकार आह। आत्मा और यहाँ विविधम का है नाना विधम विविधम का क्यार्थ है और मूढ़ आत्मा आत्मा का अंताकरण अंता मतलब अहंकार के कारण नाना प्रकार से मोह से युक्त अंताकरण है जिसका अहंकार के कारण अहंकार के कारण नाना प्रकार से अहंकार के कारण नाना प्रकार वाले मोह से युक्त अंतःकरण है जिसका नाना प्रकार वाले मोह से युक्त अंतःकरण है जिसका उसे क्या कहेंगे अहंकार विमूदात्मा तो विविध मोह से युक्त अंतःकरण किस कारण से है अहंकार के कारण किस कारण है हाँ अहंकार के, के कारण विविध मोह से युक्त अंताकरण जिसका है उसे क्या कहेंगे अहंकार लोग अहंकार के कारण मोह युक्त अंताकरण वाला व्यक्ति अहम करता ही थी, मन्य मैं करता हूँ इस ऐसा मानता है या मैं करता हूँ इस प्रकार अपने को करता मान देता है उनकी देखेंगे इसको समझाते है कार्य करते है की कार्य के धर्म को अपने में मानने वाला क्या कार्य करण से धर्म को अपने में मानने वाला यह सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि दे इंद्री के धर्मों को अपने कार्य करण से धर्मों को अपने में मानने वाला करण में क्या हुआ कि कणक तो हो गया किसको काण हो गया ना काना हो गया व्यक्ति तो करण का धर्म हो गया तो उसको अपने में मान लिया मैं कणा हो गया और कार्य जो आपका पंचभूत है ना दे स्थल हो गया तो इस स्फूलत को अपने में मान लिया कि मैं स्फूल हो गया देह में रोग हो गया तो रोग किसने मान लिया अपने में मान लिया ये है आपका तो कार्यकरण के धर्म को अपने में मानने वाला कार्यकरण के धर्म को अपने में मानने, आगा मानने आगा वाला और क्या बताते हैं कार्य करनाभिमानी है इसका अर्थ है कार्यकरण में अहम बुद्धि करने वाला कार्योकरण में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 भागो गुण गुणेश मिला न सज्जते सत्वित महाबाहो गुणकर्म विभागो वर्तन्ते न तू तू हे दुन्तु हे, हे म के विभाग को जानने वाला तत्वे गुणकर्म के विभाग को जानने वाला तत्वेक्ता मतलब गुण विभाग और कर्म विभाग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 तो आत्मा करता तो कुछ कर नहीं रहा है है ना? ध्यान देना, निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान जब तक नहीं छूटता है दीर्घ काल तक जो व्यक्ति निषिद्ध कर्मों को छोड़ कर्म करता है तो, होती है उसके तो के जीवन में कभी भी निषिद्ध कर्म नहीं होते हैं ध्यान में आ, अब ये जो है ना रागद्व इंद्रिया की रागव द्वेश रहित इंद्रियों के द्वारा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 गुम फिर करके आए मैं तो कहीं गया नहीं था कौन गया था देश गया दे दे दे था दे आया मैं तो देश से अलग हूँ जब तो मैं देश अलग हूँ तो मैं क्यों सकूंगा खा लिया तो तृप्ति तो किसको भी खाने वाले देखो भी अपने को क्या मतलब है ऐसा ये हाथ हाथ खिला रहा है मुंह खा रहा है हम ना खिलाने वाले हैं ना हम खाने वाले हैं अपने क्या है ऐसा सबसे अलग ये वो है सुनने को समझना चाहिए तभी देश अलग सुने को समझ पाओगे हम है ना हाथ जो है खिला रहा है मुख खा रहे हमको क्या मतलब है ऐसा है तो अब देखना कुछ देखा गया तो क्या है कि जो है ना गुरु ने गुणों हमें देखा नहीं तो अपने में जो है ना असंगता का का भाव हमेशा रहना चाहिए ऐसा कहने के लिए नहीं वो अनुकरण करने के लिए है सब ये हम कुछ भी चले फिरे नहीं आज कहीं गए ही नहीं कुछ किया ही नहीं सब देता रहा अपने को क्या है हम तो इससे अलग ही बने रहे हमेशा यही है की हे महा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 वह असक्त होता है या असक्त नहीं होता है इसलिए यहाँ पर तू आया था तू शब्द पहले से विलक्षणता प्रदर्शित करने के लिए है ना तू महाबाहो है ना आसक्ति ये नहीं होता है वो आसक्त होता है तत्वित तू महाबाहो कैसे तत्विद किसके तत्व को जान किसके तत्व को जानने वाला है किसका तत्विदता तो वही है गुण कर्म विभाग वो हो इसका करते हैं गुण विभाग से क्या कर्म विभाग से तत्वविद गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला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 आत्मा कर्म नहीं कर रहा है आत्मा विवृत्त नहीं हो रहा है ऐसा मान करते हैं न सज्जते का शक्ति न करोटी आसक्ति नहीं करता है किसने? गुणों के कर्म में गुणों के कर्म में आसक्ति कर्म तो गुण कर रहे है ना, ऐसा मानकर गुणों के कर्म में आसक्ति नहीं करता है किसमें आसक्ति नहीं करता है अब देखो ये पुनः पुनः ये पुनः जो देख लिये गुण समूढ़ सज्जन गुण कर्म तुण कृष्ण विदो मंदना चाले प्रकृते गुण समूदाह गुण कर्मसु तान तानकृष्ण विदाह मंदान कृष्णविद नीक है गुण समूद प्रकृति के गुणों से मोहित हुए चित्त वाले प्रकृति के गुणों से मोहित हुए चित्त वाले प्रकृति के गुणों के कारण जिनका चित्त मोहित हो गया है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 कृष्णविद न विचालय तान अकृष्ण विदा कान अकृष्ण विदा तो अकृष्ण विदा कर पूर्ण न जानने वाले अर्थात में देख लेंगे कर्म फल मात्र दर्शिना कर्म के फल मात्र को जानने वाले कर्म के फल मात्र को जानने वाले मंद बुद्धि को कृष्णविद न विचालय ज्ञानी पुरुष विचलित न करे ज्ञानी पुरुष विचलित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 जो आसक्त हो जाते हैं उनको भी कर्मों से विचलित ना करें मतलब उनका कर्म न छुनाए कर्म उनका आ, कर्म से विचलित ना करें उनको कर्मों से न छुड़ाए संभव हो तो जिस काम करो मुझे सर्वथा न छुनाए प्रकृति है, है गुण ही को बताते है अर्थ गुण समय मूढ़ा गुण ही समय हाँ यहाँ पर स्तम का अर्थ समय का उसको का होगा फिर ये हो जाएगा वांग में ये बनता है जैसे अब देखना कि प्रकृति के गुणों से सम्यक समूढ़ा सम सम्यक मूढ़ा और सम्यक मूढ़ा से सम्मोहिता संता संता कर जो होकर संतोष से सम्मोहित होकर प्रकृति के गुणों से सम्मोित सम्मोहित होकर प्रकृति के गुणों से सम्मोहित होकर के सज्जनते करते आसक्त हो जाते हैं किसमें में गुणा नाम कर्मसु सु गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में किस प्रकार आसक्त हो जाते हैं कि हम फल के लिए कर्म करते हैं हम फल के लिए कर्म करते हाँ इस प्रकार वो कर्म में और फल में आसक्त हो जाते हैं प्रकृति के गुणों से मोहित हुए वाले मनुष्य हम फल के लिए कर्म करते हैं इस प्रकार गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मो में आसक्त हो जाते हैं ठीक है ान से लेना है कर्म संगीना कर्म संगीना का क्या है कि कर्मों में आसक्ति रखने वाले ये अर्थ हो गया अक्रिस्म है कर्म के फल मात्र को समझने वाले और मंदान करो को यह अक्रिस्म विदा तान अक्रिस्म विदा और मंदान ये दोनों द्वितीय बहुगुझ नाम थे कर्म है, कर्म के बोधक है कृष्ण विदा यह करता है कृष्णविद का अर्थ है आत्मविद आत्मज्ञानी स्वयं विचलित न करे बुद्धि भेद करणम एव चालम बुद्धि का भेद करना ही उनको विचलित करना है बुद्धि का भेद करना क्या है उनको तो भीचलिण करना करना करना है, है, मतलब बुद्धि को भेद करना ही ना करे ये अर्थ है ऐसा नहीं कहना इन कर्मों से क्या होगा छोड़ दो मुक्ति नहीं होगी अभी तो वहाँ से अधिकारी ही नहीं है इसलिए उनको विचलित नहीं करेगा कथम पुनः कर्म कृत अज्ञान कर्म पुनः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 सर्वाणी, सर्वा कर्मी संय से अध्यात्मचेतसा निराशी निर्म भूत विगतज्वर संध्या आध्यात्मचेतसा सर्वा कर्मा मयि संयसे अध्यात्मचेतसा कर्ता भत्म विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि के द्वारा सर्वाणी कर्माणि मई संयत सभी कर्मों को मेरे में अर्पित करके, विवेक बुद्धि के द्वारा सभी कर्मों को मेरे में होकर इसका दोनों के साथ अनराशी और निर्ममा आशा रही और ममता रही होकर विगत ज्वरा संताप रही होकर के युद्ध युद्ध कर करोगे विवेक बुद्धि के द्वारा सभी कर्मो को मेरे में अर्पित करके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 वासुदेव परमेश्वर सर्वज्ञ हैं सर्वज्ञ का क्या सर्वम जाना दीदी सर्वज्ञा सबको जानने वाले और सर्वात्मा है सबसे आत्मा है वास्व परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वात्मा में सर्वान सन्यस्य, सन्यस्य सर्वानी अर्पित करके अध्यात्म के आकर विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि के द्वारा विवेक बुद्धि कैसी अहम कर्ता ईश्वर ईश्वराय भक्तिवत करो मी मैं कर्ता ईश्वर के लिए सेवक की तरह मैं करता मैं करता सेवक कर कर की तरह ईश्वर के लिए कर्म को कर रहा हूँ मैं करता सेवक की तरह ईश्वर के, के लिए कर्मों को कर रहा हूँ किसकी तरह सेवक की तरह ईश्वर के लिए कर्मों को कर रहा हूँ ध्यान देना कर्मों को करने के लिए किसका भगवान का आदेश है किसका आदेश है भगवान का तो भगवान के आदेश से जो कर्म करेगा वो किसके लिए करेगा भगवान के लिए करेगा की मैं आप भगवान के लिए कर रहा हूँ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 इतनी अनया बुद्धिया इस बुद्धि से यही बुद्धि क्या विविध बुद्धि है लोग बोलते हमने इतना कर सेवा किया हमको क्या दिया उन्होंने तो तुमने क्यों किया करना भगवान की प्रसन्नता के लिए तो भी किया है तो भगवान प्रसन्न होकर तुमको बहुत कुछ देंगे है ना भगवान में विश्वास हो उसने क्या दिया मतलब आपने निष्ठांत किया ही नहीं अब तो दिहाड़ी वाले जैसे आदमी हो उससे भी कुछ है ना दिहाड़ी तो पहले से तय कर लेता तो अच्छा ही होता है हाँ इस बुद्धि से युक्त आशा रही होकर होकर के निर्म है ना निर्ममा को समझाते हैं कि अच्छा क्या क्या वहां करना मम आवा निर्गता यस मम आवा करते ममता ममता निकल गई है जिसकी है ना नस् तो जिसकी निकल गई है वह उसको क्या कहेंगे निर्मम यहाँ तव तो शब्द भी कैलाश की पुस्तक में है क्या नहीं देता तो है मम मम्त देखना ममता जिसकी निकल गई है उसको क्या कहेंगे निर्मम निर्ममो भूतवा ममता रही हो करके युद्धस्व कर युद्ध करो विगत जरा से विगत संतापा विगत संतापा कर विगत शोका शोक रही होकर युद्ध करो हे मेरी दो पुस्तक लाओगी ताकि ये पाठ लिखो उसमें है ये तो वाला ओम पूर्ण मद पूर्णमेदम पूर्ण पूर्णमुद्य पूर्णस्य पूर्णमा पूर्णमे उदिष्य थे दुकिया को देख लेना वो अभी तो तौ तो, तो, तो, तो देख लेना चाहिए कि पार्ट है कि नहीं उसमें